निर्ता कविक्रतु सत्य चित्र श्रवस्तम देवो देवे आगमत् ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है इस मंत्र में उसके विशेष गुण दिए हैं पहला है अग्नि ईश्वर क्या है अग्नि है और दूसरा है होता तीसरा है कविक्रतु और चौथा है सत्य पांचवा है चित्र श्रवस्तम छटा हो जाएगा देव सातमा ईश्वर बाजी नहीं है अन्य बाजी है आगमत क्रिया है इसमें ईश्वर की विशेषताओं को इसमें रखा हुआ है ईश्वर को जानने के लिए पहले हमको मानसिक स्थिति इस प्रकार से बनानी होगी जैसी लौकिक वस्तुओं के प्रति हमारी होती है उदाहरण के लिए आपको कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरे लिए आवश्यक है अर्थात ईश्वर के बिना मेरा कोई कार्य रुका हुआ है यदि ऐसा नहीं लगता है ईश्वर के बिना मेरा कार्य रुक रहा है तो समझिए ईश्वर को ना तो जानने की इच्छा है होगी होगी तो पाने की इच्छा हम केवल उसी को जानना या पाना चाहते हैं जिससे हमारी कोई न कोई आवश्यकता पूरी होती है आवश्यकता अर्थात आ श्यकता वश्य शब्द से आवश्यकता बनता है शब्द निजाम वश में रहते हैं विवश रहते हैं जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं रहा अटके हुए हैं वहां कहते हैं आवश्यकता उसको तो ऐसी स्थिति जिन वस्तुओं के प्रति होती है कि अब तो काम नहीं चलेगा इससे तो या तब हम उसको हटाते हैं या फिर लाते हैं बाकी कहीं भी हम कुछ नहीं करते एक तिनका भी हम उठाते हैं जहां कहीं भी तो उसका कोई न कोई प्रयोजन पहले हमको दिखता है और नहीं अगर प्रयोजन है तो भले ही सोने का पहाड़ पड़ा होगा हम देखेंगे भी नहीं उस किस्म तरफ तो चूंकि लोक में या हमारा व्यवहार इसी ढंग का है स्वभाव तो सारा का सारा जीवन हमारा तो इसी पर चल रहा है ना अपेक्षाओं के ऊपर निर्भर हो करके हम प्रयत्न करते हैं तो ईश्वर के बारे में ये सारी की सारी स्थितियां बनानी पड़ेगी मन में ऐसा कहीं न कहीं लगना चाहिए ईश्वर हमारे लिए आवश्यक है उसका हमको काम है उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा या नहीं चल रहा है अभी हमको ऐसे दिखता है कोई भोजन दे देने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा है वस्त्र देने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा है स्थान कोई दे दे तो बहुत अच्छा है कोई पढ़ा लिखा दे तो बहुत अच्छा है यानी उतनी चीजें जिससे कि हमारा ये जीवन किसी तरह से चलता रहे बस तो इन्हीं चीजों को देने वाला हमको केवल दिखाई देता है बस और इन्हीं के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं जितनी भी हमारी योजनाएं हैं जितने भी हमारे निर्माण हैं, जितना भी हम कर रहे हैं उन सबके पीछे केवल इतना ही है बस खाना पीना ओढ़ना पहनना जिससे हो जाए और जो इसको करा दे वही बस है और कोई नहीं है तो इतनी चीजें तो यही है सारी इतना सब कुछ तो जो चाहिए हमको ये तो ईश्वर ने पहले दे दिया तो अब काय के लिए चाहेंगे हम ईश्वर को इससे आगे हमारी बुद्धि नहीं जाती है तो अपने को क्या करना पड़ेगा अपनी बुद्धि को इससे आगे ले जाना पड़ेगा कार्य दिखना चाहिए था दिखना चाहिए कि मेरा काम है ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसके पीछे ईश्वर होना चाहिए तब तो ये करना ठीक है और बुद्धि आगे बढ़ेगी नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी दूसरा करा दे इससे भी नहीं होता है लाभ स्वामी दयानंद को ईश्वर क्यों प्राप्त करना पड़ा था उनके व्यक्तिगत अपेक्षा थी या राष्ट्र में समाज में ईश्वर की स्थापना करने की अपेक्षा थी समाज में ये हानि हो रही है देश की ये हानि हो रही है गांव की ये हानि हो रही है इसको देख करके वो चले थे या मेरी आनी हो रही है तो इसी स्थिति पर अपने को भी आना होगा तब कर पाएंगे ये तो ठीक है कि उन्होंने देश के लिए भी समाज के लिए भी सबके लिए किया लेकिन जो आगे बढ़ना हुआ है ना उसको लेके नहीं हुआ तो ऐसे ही हमको यदि केवल घर दिखाई देता है समाज दिखाई देता है राष्ट्र में दिखता है संस्कृति की सभ्यता की विद्या की और जो भी व्यवस्था की सारी की सारी हानिया दिख रही है लेकिन इन हानियों के दिखने से ईश्वर में प्रवृत्ति नहीं होगी इन हानियों की पूर्ति हम आज नहीं कर पाएंगे इन हानियों की पूर्ति व्यक्ति बहुत योग्य होने के बाद कर पाता है इसलिए ये उसका विषय नहीं होता है अगर इसके बारे में वो प्रयास कर रहा है तो समझो कि वो अतिरिक्त सोच रहा है जोक नहीं जहाँ कर सकता है वहां के लिए सोच रहा है उतनी क्षमता है ही नहीं उसमें योग्यता बन जाने के बाद उस कार्य को यह कर पाएगा अभी नहीं कर पाएगा इस कारण से पहले दिखनी चाहिए कि अपने अंदर ये कमी है मैं अभी समाज के राष्ट्र के योग्य नहीं हुआ हूं इससे पहले मैं अपने जीवन के लिए ही योग्य नहीं हूं तो अपने जीवन को पहले मुझे ऊंचा आदर्श बनाना होगा मेरा जीवन ऊंचा आदर्श बनता है तब जाकर के समाज का और राष्ट्र का निर्माण फिर होने लग शुरू होगा तब होगा जाके इसका अर्थ ये भी नहीं है कि राष्ट्र और समाज की उपेक्षा करनी है ये नहीं है यहाँ उपेक्षा नहीं है उसका निर्माण किस स्तर पे जाके हो पाएगा मुख्य चीज ध्यान देने की यह है अपने अंदर अगर नहीं विशेषता है तो दूसरे में भी नहीं डाल पाएंगे अग्नि ना अग्नि समिदी दूसरी लकड़ी कब जलेगी जब किसी में लपट निकल रही है उसी से तो जलेगी ना बुझी हुई लकड़ी दूसरे को कैसे जलाएगी तो जिसके अंदर स्वयं भी आदर्श नहीं है उसके अंदर स्वयं भी ईश्वर भक्ति नहीं है ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो दूसरे का कैसे कर पाएगा कल्याण वो तो इस भावना को हर समय यानी कि हम अपनी अपेक्षा को ईश्वर से जोड़ें, कि हमको सदैव ईश्वर की अपेक्षा है वो मिलता है तो मेरा काम होगा नहीं मिलता है तो मेरा काम बंद रहेगा इसलिए बुद्धि को हर समय इस स्तर पर पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए पढ़ते लिखते जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रयोजन यही होगा हमारी बुद्धि उस चीज को पकड़ने में समर्थ हो उत्कंठा जगेगी लगने लगेगा कमी अभाव लगने लगेगा इसके बाद पुरुषार्थ आरंभ होगा ईश्वर मिल नहीं जाएगा जब तक ऐसी भावना नहीं है तब तक अभी ईश्वर से विमुक्ता रहेगी उल्टी दिशा में हम चलेंगे अभी चलेंगे तो अभी हम उसकी ओर ही नहीं चल सकते तो भावना जब बदलेगी इस प्रकार का जब दिखाई देगा तो केवल ईश्वर की दिशा में मुड़ जाएंगे बस ईश्वर अभी मिल नहीं जाएगा मिलने के लिए तो और भी करना पड़ेगा प्राप्ति के जो नियम हैं वो तो रहेंगे वहां भी लागू होंगे पुरसार तो वहां भी करना पड़ेगा लेकिन अभी क्या है अभी बुद्धि ही विमुख है ईश्वर की ओर हमारी बुद्धि नहीं लगी हुई है इस कारण से चाहे जिन कार्यों को हम करते हैं या जिन कार्यों को हम करवाते हैं वो कार्य क्या होता है ईश्वर से दूरी रखने वाला होता है वो कार्य हमको ईश्वर के नजदीक नहीं पहुंचाता है दूर कर देता है पढ़ने पढ़ाने में उपदेश प्रचार करने में और भी निर्माण करने में हर जगह यही देखेंगे वो काम होने के बाद क्या होता है कि हम ईश्वर से फिर भी नहीं जुड़ पाते थकते होना चाहिए था काम पूरा हो गया तो अब तो मिल जाए ना हम उससे लेकिन काम पूरा होने के बाद क्या होता है कि अब तो हम उसके लायक नहीं रहे ये स्थिति बनती है पूरा का पूरा जीवन बीत जाने के बाद भी आ, अंतिम में भी नहीं होता है कि हम अब ईश्वर भक्ति करें केवल तो इसका मतलब हुआ कि दिन जीवन भर का जो पुरसार्थ चल रहा था अब उसको करने में असमर्थ हो गए लेकिन असमर्थता के बाद अभी भी ईश्वर के प्रति नहीं बनी रुचि इसलिए वो कर्म विपरीत दिशा में जा रहा था ईश्वर की तरफ नहीं जा रहा था वो इसीलिए ऐसा परिणाम हुआ कि हमने आरंभ से ऐसे जोड़ के नहीं चले तो पहले अपने हर बातों को इस प्रकार से ईश्वर की आ, कमी अपने अंदर देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि मुझ में कमी क्या है ईश्वर से क्या पूर्ति मुझे हो सकती कौन सा मेरा काम है जो बिना ईश्वर के नहीं चलेगा दूसरी बात अब इससे आगे की शास्त्र ये कहता है अगर ईश्वर नहीं हो तो कोई जीवित नहीं रह सकता है कोई अन्यात कह प्राण्यात यदि ऐसा आनंदा हकाशा न कौन जी सकता है कौन प्राण ले सकता है अगर ये ईश्वर नहीं हो तो तो इससे ये अर्थ निकलता है कि हम जिस स्थिति में खड़े हैं ना जहां पर वहीं पर ईश्वर की आवश्यकता है हमको हमारा जो जीवन है वो ईश्वर के संबंध से ही चल रहा है उसके बिना चुकी नहीं चलता ऐसा कह रहे हैं वो जो ऋषि हैं दृष्टा हैं इसके वो कह रहे हैं कि हमारा जीवन उसके बिना चल ही नहीं सकता तो इसका मतलब अगर जीवन चल रहा है तो है सहयोग जुड़ा हुआ तभी तो तो शब्द प्रमाण से इतना तो पक्का है कि हमारे जीवन से ईश्वर का संबंध है हमारा जीवन ईश्वर के सहयोग से चल रहा है तो वर्तमान जीवन में ही ईश्वर का संबंध है तो यदि वो चीज है तो मिलेगी यहाँ अगर किसी सुई का अगला नोक भी टूट के गिर जाए ना तो खोजने पर मिल जाएगा वो भले ही देर लगेगी उसमें लेकिन अगर वस्तु है तो कहां जाएगी कहीं भी पड़ी हुई है अगर है वस्तुता तो वस्तु अभी नहीं थोड़ी देर में मिलेगी जरूर वो कहीं जा नहीं सकती है वो है इसलिए तो ये नियम इस पर भी लागू होगा वस्तुतः यदि हमारे जीवन के साथ ईश्वर का संबंध है तो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा वो नहीं होता तो नहीं मिलता ठीक है लेकिन इतना जब पक्का हो गया कि है तो यह भी होगा कि यदि हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा नहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा तो हम यदि इस विषय में पुरुषार्थ करें तो हमारा पुरुषार्थ निष्फल नहीं जाएगा क्योंकि ऐसी है स्थिति इस कारण से हमें ईश्वर की आवश्यकता जो है हमारे जीवन में उसके द्वारा जो जीवन की पूर्ति हो रही है वो वर्तमान में ही हो रही है तो उस स्थिति को पकड़ने का ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कैसे हमारा जीवन बिना ईश्वर के नहीं चल रहा है चल सकता है। अब उदाहरण लेंगे कैसे चल रहा है वर्तमान में देखो कोई कार्यालय चलता है या कोई भी काम होता है तो वहां पर वो ऐसा कौन सा काम होता है जो हर समय करना पड़ता है कार्यालय या कोई काम हो रहा है वहां पर एक सामूहिक कार्य में लीजिए वहां पर एक ऐसा कौन सा कार्य होता है जिसकी अपेक्षा हर समय रहती है कार्य जो अध्यक्ष होता है ना उसका यह काम हो रहा है कि नहीं इस बात के लिए सदैव जागरूक रहना पड़ता है उसको देखने वाले को उसको काम यदि देखता है तो कार्यालय ठीक चलेगा अगर कर्मचारियों को पता चल यानी कि देखने वाला कोई नहीं है उसी समय से, से काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा और दूसरा है कि मान लो कार्यालय का हिसाब किताब होता है वो रोज करना ही पड़ता है अगर उसको एक तरफ टालते जाएं तो कल को क्या होगा फिर वो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा तो समय के अनुसार ही ये कार्य प्रतिदिन हर्ष में करने ही पड़ते हैं। निरीक्षण वाला कार्य जो होता है वो सदैव का होता है वो करना पड़ता है किसी भी माध्यम से करें जैसे भी करें लेकिन उसकी उपेक्षा नहीं होती है कि कोई बात नहीं छोड़ दो देखना जैसे ही आपने कहा देखना छोड़ो और काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा ये काम जो निरीक्षण का होता है वो हर समय का होता है उसमें बाधा नहीं होती है जहां जहां निरीक्षण में बाधा हुई है ना वहीं वहीं आपको मिलेगा भूले हुई है हिसाब करने लगते हैं तो जहां हमारा मन इधर उधर हो जाता है ना वहीं गलतियां होती है वो। कुछ का कुछ लिख देते हैं वो इसीलिए होता है अनमस्क हो जाते हैं मन का संबंध टूट जाता है मन संबंध टूटते ही बिगड़ती है वो बात तो अगर वर्तमान में भी ईश्वर जितने ये काम हो रहे हैं ना जीवों के द्वारा अगर इसका निरीक्षण छोड़ दे वो तो अगला जो जीवन देने वाला है उसका हिसाब कहां से मिलेगा हमको जो जीवन मिलता है अपने कर्मों के आधार पर मिलता है ना तो ये कर्म हम कब कब करते हैं हर समय करते रहते हैं या छोड़ देते हैं। अगर इस कर्म की गिनती नहीं रखी जाए तो इसके आधार पर कल को कैसे हिसाब होगा जो काम अच्छा काम हम कर रहे हैं हम तो रख नहीं पाते हैं अपने को तो पता नहीं चलता है ना कितना किया नहीं किया ना उसके अनुसार हम फल ले सकते हैं अपना अच्छा काम होता है वो भी याद नहीं रहता है अपने को इतना मैंने किया है और इतना दे दो मुझे तो मान लो ईश्वर भी अगर छोड़ देता तो कल को हमें ये जो शरीर मिला बुद्धि मिली ये जो भी इतनी चीजें सारी उत्तम चीजें उत्तम पक्ष में हम ले रहे हैं चल रहे हैं वो अपने को कैसे मिल सकती थी तो ये तो तभी मिल पा रही है ना जब एक एक क्षण का हिसाब रखा जा रहा है अगर ये हिसाब नहीं रखा जाए तो नहीं मिल पाएगा जीवन अपने को मिलेगा ही नहीं अगला ये काम और कौन कर रहा है तो ये काम सतत हो रहा है ना अगर ये ना किया जाए तो नहीं होगा तो सीधी सी बात अगले जीवन की अपेक्षा छोड़ दो इसीलिए जिन लोगों ने ईश्वर को छोड़ा है नहीं मानते हैं उनको छोड़ना ही पड़ता है अगला जीवन नहीं होता है जिनके सिद्धांत में ईश्वर नहीं है उनके सिद्धांत में कर्मफल भी नहीं होता है अगला जीवन भी नहीं होता है इसलिए अगला जीवन यदि है तो ईश्वर लेना ही पड़ेगा अगर आपको अगला जीवन चाहिए तो ईश्वर को नहीं छोड़ सकते हैं मानना ही पड़ेगा तो इस तरह से क्या है ईश्वर की हमको हर प्रत्येक क्षण अपेक्षा रहती है अब ये अपेक्षा तो चलो दूर की होगी अगला जीवन की देखेंगे अपने को एकदम तत्काल चाहिए तो तत्काल चाहिए अपेक्षा तो ये है ये अपेक्षा तब दिखाई देगी पता चलेगा अभी अनुमान से तो जान सकते हैं जैसे अब जान लिया कर्मों का फल मिलता है ऐसे ही जैसे मर जाता है कोई जीव तो मरने के बाद अब आत्मा निकल नहीं सकती शरीर से स्वयं या जिस शरीर में जाना है स्वयं नहीं जा सकती वो ये काम किससे होगा ये काम तत्काल करना होता है मर जाने के बाद साल भर के लिए छोड़ नहीं सकता इस जीव को किसी को वो तत्काल करना पड़ेगा और हर समय मृत्यु होती है कि नहीं कोई ऐसा क्षण है जो कि नहीं होती जिस समय प्रत्येक क्षण मृत्यु होती है और अगर आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह नहीं डाला जाए तो सारी अव्यवस्था हो जाएगी चलेगा ही नहीं संसार बंद हो जाएगा तो हम अगर मर जाते हैं और अपने को अगला शरीर चाहिए अभी तो ईश्वर चाहिए ना तो ऐसे अपने को मतलब हर काम अटकेगा अगर नहीं हो ईश्वर पदे पदे काम अटकता है और ज्ञान विज्ञान के लिए फिर इसी तरह से हमको हर समय अपेक्षा होती है तो ये ज्ञान विज्ञान हर समय मिलता है हर समय का मतलब जिस समय आप पूरी योग्यता प्रस्तुत कर देते हैं उसी समय मिलेगा अभी समाधि लगाए तो आनंद की अपेक्षा होगी या नहीं होगी और अगर ईश्वर नहीं रहे तो कहां से मिलेगा रहेगा तभी तो मिलेगा ना इसलिए हमको हर समय रहेगी अपेक्षा और बहुत सारी चीजें होती है अब इन चीजों के लिए फिर यह मंत्र संकेत करता है कि देखो इस रूप में जानो ईश्वर को इतनी सारी अपेक्षाओं की पूर्ति करने की सामर्थ्य है उसमें पहले क्या है वो अग्नि है अग्नि का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाशित हो और दूसरे को प्रकाशित कर दे यानी स्वयं जानने वाला और दूसरे को जनाने वाला ईश्वर है अभी मान लीजिए आप आँख बंद कर दिया जाए आपकी या कह दिया जाए दिन भर आज आँख नहीं खोलना है तो कैसा लगेगा छटपटाई होगी या नहीं होगी चटपटाएंगे ना तो लेकिन आँख यदि खुली है तो वो छटपटाह नहीं होती है इसका मतलब खुली होने से सुख मिल रहा है ना तो आँख खुली होने से क्या होता है ज्ञान ही तो होता है ना तो ऐसे ही हमको इतना थोड़ा सा अगर देखने को मिलता है तो सुख हो रहा है ऐसे ईश्वर को कितना देखने को मिलता है हर चीज उसके सामने ही है हर चीज का उसको ज्ञान होता है इसलिए उसको सुख भी होगा आनंद भी होगा उसके अंदर और दूसरी बात यह है कि वो हर चीज को जानता है कैसे जब एक वृक्ष हो बीज होता है तो वृक्ष नहीं होता है जिस काल में बीज होता है उस वृक्ष का उस काल में वृक्ष नहीं होता है ना तो इसी तरह से जब संसार नहीं रहता है प्रलय नहीं होता है हो जाता है तो संसार तो नहीं रहेगा ना लेकिन अगर किसी चीज को बनाना हो पुस्तक कैसे सिलनी है और आपको आता नहीं है आपके पास ज्ञान नहीं है तो सिल देंगे क्या तो कोई काम हम कब कर पाते हैं कारी से पहले हमको उसका ज्ञान रहता है तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी कार्य क्या होता है पहले अपने किसी के ज्ञान में रहता है तब वो अपने स्वरूप में आ पाता है इसी अपनी कितनी अब मशीन खराब हो गई पानी की तो ठीक नहीं कर पाते हैं उसको हम लेकिन कौन ठीक करेगा उसको तो जानता है उससे कराना पड़ेगा लेकिन वो कब करेगा जब वो जान रहा है पता नहीं होता तो वो नहीं करता तो ऐसे ये देखो ये सारा का सारा संसार चला जाता है प्रलय में प्रकृति बन जाता है अलग अलग हो जाते हैं। और फिर इसको बनाना पड़ता है बनता है ये अगर ईश्वर को इसका ज्ञान नहीं होगा तो बना पाएगा है क्या नहीं बना पाएगा लेकिन बना रहा है इसका मतलब ईश्वर में इतना सारा ज्ञान है तो अब एक एक चीज की गिनती कर लीजिए जितनी चीजें दिखती हैं आपको अपने को जितना दिख रहा है उतना तो पता है कम से कम अब यही अपने को नहीं पता है कि कितना है तो इससे संबंधी जो ज्ञान होगा वो कितना होगा और सारा का सारा ईश्वर में होगा नहीं तो ये आ ही नहीं सकता इस रूप में तो इन सभी को वो जानता है और जानने के बाद फिर क्या करता है हमको जना देता है वेद के माध्यम से या किसी भी माध्यम से फिर हमको यही सारी चीजें बताता है अगर ये आंख नहीं बनाता तो अपने को कैसे पता चलता दोनों काम करता है ना उसको ये भी बनाना जान पता है ना कि इस तरह से अगर आँख बना दी जाए तो ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी और वो फिर हमको जोड़ देता है तो उससे फिर क्या हो रहा है जनाना भी हो रहा है उसका स्वयं भी इतना सारा जानता है और फिर अपने को जनाता भी इसलिए क्या है अग्नि है और इसीलिए होता है होता कहते हैं देने वाले को तो इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान रखता है और वो ज्ञान हमको दे देता है इस कारण से वो क्या है होता भी है कवि क्रतु क्रतु कहते हैं बनाने वाला कवि होता है मनीषी विद्वान जो बुद्धिपूर्वक किसी चीज़ की रचना करता है तो संसार की रचना बुद्धिपूर्वक है कैसे संसार बनने से पहले नहीं होता है हुँ? और बनाने के लिए बुद्धि चाहिए तो संसार का जो ज्ञान होता है वो पहले ईश्वर में होता है स्वाभाविक ज्ञान है इसका सोचना नहीं पड़ता है इसको लेकिन जैसा ज्ञान है उसी के अनुसार बनाता है वो तो ये रचना हो जाती है बुद्धिपूर्वक पहले जैसा ज्ञान है उसी के अनुसार जो कर्म किया जाता है वो बुद्धिपूर्वक यानी पहले बुद्धि रूप में है अब वो वस्तु रूप में आ गया तो संसार की भी रचना फिर क्या करता है वो बुद्धिपूर्वक करता है इस कारण से कविक्रतु है सत्य है सत्य का मतलब होता है ये तो मिट जाता है इसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा एक समय ऐसा आएगा कुछ नहीं बचेगा संसार कार्य पदार्थ जो होता है जो बनकर के बनता है ना स्वरूप में उस स्वरूप में कुछ भी नहीं बचता है वो सारा नष्ट हो जाता है कारण रूप में केवल वो बचा रहता है तो वो कारण रूप में जो बचा है वो सत्य है इसीलिए उसको सत और असत भी कहते हैं वही सत का सत्य सत्य असत का असत्य है। तो ईश्वर क्या होता है वो कभी ऐसा नहीं होता है विलुप्त हो जाए सत्य होने से सदा ही रहेगा अविनाशी है वो और चित्र श्रव है उसके कितने गुण हैं वो एक गुण आपने देख लिया कि हम इतना जानते हैं इसी से हमको पता नहीं क्या क्या लगने लगता है दो अक्षर पढ़ कर के हम ऊपर चलने लगते हैं और इससे गुणा कर लो ईश्वर का ज्ञान कितना होगा ऐसे ही वो सारे हमारे कर्मों को देख रहा है हमारे कर्मों को देखता है दूसरे कर्मों को देखता है देखने के बाद फिर सारी व्यवस्था भी करता है और आगे की पीछे की अगली सृष्टि पिछली सृष्टि सभी का संतुलन करता है तो ये काम कैसे कर लेता है वो ये पकड़ में नहीं आएगी ये पंखा चलता रहता है और उसकी पंखुड़ी अपने को पकड़ में नहीं आती है कि कैसे वो गोल मोल मटोल हो गई तो इस इतना सारा काम इससे भी जल्दी करना होता है तो इसलिए हमारी बुद्धि में भी नहीं आएगा और लेकिन काम हो रहा है परिणाम तो दिख ही रहा है ना इसलिए वो क्या है चित्र श्रव है विचित्र उसकी श्रुतियां प्रशंसाएं है वो इस प्रकार का ईश्वर है अब वही देव दिव्य गुण वाला जो है देवी भी आगमत हमारे हृदय में प्रकट होता है तो इतनी सारी विशेषता जो इस ईश्वर के अंदर है उसको कहा ये अपने मन में कब आएगा कब लगेगा देवे भी यानी वो दिव्य गुणों के साथ ही आएगा वैसे नहीं आएगा के पड़े रहने से या इन्हीं वस्तुओं को देखते रहने से वो नहीं आएगा उसके लिए अपनी आत्मिक मानसिक स्थिति भी बनानी पड़ेगी दिव्य गुण जब तक चित्त में नहीं आते हैं यानी सत्य गुण बहुल जब अपना चित्त नहीं होगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा शतुगुण के साथ ही आता है वो दिव्य गुण यानी सत्व गुण ज्ञान विज्ञान पूर्वक तो ऐसी स्थिति बनने की आगमत वो प्रकट होता है ईश्वर तो को अगर हमको जानना है प्रकट करना है अपने अंदर मन में तो पहले मन को भी दिव्य बनाना होगा और दिव्य इसी प्रकार से होगा विचारने से सोचने से व्यवहार करने से सारी चीजों को करना होगा ये हैं, बुद्धि बुद्धि की पकड़ पकड़ में में नहीं आता क्या? इसके लिए और भी रहती है पीछे जो संस्कार रूप में है ना नीथ वो अंदर रहते हैं और भी वो निर्णय नहीं होने देता है तो अंदर जो शंका बैठी हुई है और भी उसको भी प्रकट करे वो जाएगा तब स्थिर होगा मन और दिखेगा ये कुछ अंश तो पता चल गया लेकिन इससे भी अधिक अंश विरुद्ध रूप में अंदर बैठा रहता है मन में होता है हाँ है अपना लेकिन ये क्या है अनुमानिक ज्ञान है अनुमानिक ज्ञान होने से दूर का हो जाता है ये परोक्ष हो जाता है व्यवहार अपना अनुभव पर चलता है सारा उतने काम को कर पाएंगे जितने का अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर अगर अनुमान है तो कर लेंगे कार्य को लेकिन उस अनुभव से अगर नहीं जुड़ रहा है परोक्ष ज्ञान तो उससे कोई लगेगा क्या लेना देना है कुछ नहीं अहमदाबाद में कितना के बारे में अभी कितना ही वर्णन कर दिया जाए आपको कोई अंतर नहीं आने वाला है क्योंकि आपके व्यवहार से नहीं जुड़ रहा है ना वो व्यवहार अगर जाना होता तो अंतर आ जाता तो ऐसे ही सोच भी लेते हैं लेकिन अपने से जोड़ते नहीं है उसको आत्मा से जुड़ना जोड़ना पड़ेगा वर्तमान में अपने से संबंध बना या नहीं बना इस स्थिति में जब तक नहीं आएंगे अंतर नहीं आएगा तो उसके लिए यही उपाय है कि और भी मिथ्या जान रहते हैं ये भी कारण है यह अभिज्ञान ज्ञान परोक्ष है दूर का है सीधा अपने से नहीं जुड़ा है इतना जब जोड़ेंगे तो अंतर आने लग जाएगा में है।, है जी सत्ता हाँ कार्य के अंदर सत्ता इसलिए कि उसका कारण सत्तात्मक होता है तो कार्य में सत्ता होगा और कोई भी काम बिना किए होता नहीं है ना तो करने के बाद ही होता है इसलिए सत्ता तो चाहिए उसकी तो कार्य की सत्ता होती है तो भी उसका वाला भी वही होगा तो कारण होगा कार्य तो प्रकट होकर फिर नष्ट हो जाता बंद हो जाता है रहता नहीं है जैसे द्रव्य गुण रहता है ना गुण कुछ तो हैं जो सदैव रहते हैं जैसे इसका रूप दिख रहा है आपको लगातार दिखता रहेगा लेकिन ये जो शब्द उत्पन्न हो रहा है ये लगातार नहीं रहता है गुण तो शब्द भी है ना रूप भी गुण है और शब्द भी गुण है लेकिन दोनों में अंतर है रूप तो लगातार रह जाता है खड़ा लेकिन शब्द लगातार खड़ा नहीं रहता है ऐसे ही द्रव्य तो लगातार रहेगा कर्म नहीं रहता है लगातार शब्द की तरह कर्म भी उत्पन्न होता है और फिर बंद हो जाता है वो ऐसे ज्ञान है ज्ञान भी उत्पन्न होता है बंद हो जाता है इच्छा द्वेष प्रयत्न जितने भी है ना ये सब ये उत्पन्न होकर बंद हो जाते हैं फिर आत्मा रहता है झुमका त्यों द्रव्य रहेगा खड़ा कर्मा बंद हो जाते तो इसकी सत्ता है क्योंकि लेकिन फिर दोबारे उद्भुत होता है अगर सत्ता नहीं होती तो दूसरी आ नहीं सकती थी दोबारे कोई चीज दोबारे वही चीज लौट के आती है जो रहती है किसी न किसी रूप में तो सर्वथा नष्ट नहीं होना यही सत्ता का लक्षण है तो एक नित्य रूप में होता है एक अनित्य रूप में होता है दोनों तरह की सत्ता है तो अनित्य वाली सत्ता कर्म में है